नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आइए आज के इस शाम को यादगार बनाते हैं और बातें मुलाकातें कार्यक्रम के आज के हमारे खास मेहमान हैं मेहुल शराफ जिनसे हम लोग बातें करेंगे आप सभी की तरफ से मेहुल जी का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में उनका एक बिजनेस है इंडस्ट्री चलाते हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के द्वारा वो फाइबर जनरेट करते हैं उसके द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं आज उनके बारे में जानेंगे और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर किस तरह से आपको सरवाइव करना है कैसे काम करना है उसके बारे में भी हम युवाओं के लिए थोड़ा सा संदेश भी लेंगे उनसे और उनकी अपनी जर्नी क्या है लाइफ स्टोरी वो भी हम उनके द्वारा सुनेंगे मेहुल जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे है आप एकदम बढ़िया साहब आप कैसे हो बहुत अच्छे हैं और आपको देखकर और अच्छे हो गए <laughs> जी सबसे तो और मस्त हो गए जी जी तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और विक्रांत आय हमारे साथ जुड़ गए हैं जो अच्छे परफॉर्मर है बहुत ही अच्छे गीत गाते हैं तो मैं चाहूंगा की मेहुल जी के स्वागत में और आप सभी के स्वागत में एक बहुत ही सुंदर गीत हो जाए जी जी जी बिल्कुल तो मैं आप लोगों के बीच क्लासिकल सॉन्ग है बहुत अच्छे लेजेंड हुआ है तो आप लोगों के बीच प्रस्तुत करता हूं याद पिया किया है। क्या याद पिया किया है याद पिया किया ये दुख सय है ये दुख साना जाए याद पिया की आ, क्या बात है बाली उमरिया बाली बाली उमरिया सुन रे सजनिया बाली उमरिया सुन रे सजनिया बाली उमरिया ये दुख सहा जय पियादिया बोली कोयलिया सुनिर सजनिया बोलीयलिया सुनिर अ सजनिया ये दुख स जय ये दुख साना जाए, या जाए याद पिया कि yaad piya ki aa nire gamagar sar sar ga ga ma da da ga ma pa ma ba pa sa re sa re ga ga ga ma ga ma pa ma pa dha pa ni da ni sa ni da pa ni da ba ma ra ma ga pa wa ga re ma ga re sa yaad piya ki aa re hai yaad piya याद पिया की आ थैंक यू वाह बहुत बढ़िया बहुत सुंदर हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है <laughs> और मैं बस अभी एक ही चीज कहना चाहता हूं। जी की की की आवाज बिल्कुल मुझे राजस्थान की मिट्टी की खुशबू ऐसा <laughs> लगता है जैसे बिल्कुल राजस्थान से उठ के आई ये आवाज <laughs> <laughs> सही बात है बहुत ही सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया है चलो आज फिर थोड़ा मुस्कुराया जाए बिना <laughs> साध चलाए अपने दिल से मुस्कुराया जाए आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि आज हमारे साथ मेहुल शराफ जी हैं और आप सभी को बता दूं कि वो एक अच्छे बिजनेसमैन मैन है और वर्तमान में विशेष महाराष्ट्र में जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और आने वाले समय में अलग अलग प्रोडक्ट्स भी हमारे बीच में आएंगे और उनके प्रोडक्ट्स क्या है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे तो सबसे पहले मेहुल जी मैं चाहूंगा कि हमारे सभी दर्शक मित्रों को खास अपने बारे में बताइए आपका परिवार के बारे में बताइए जी जी मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ मध्य प्रदेश से और मेरा से होम टाउन है बुरहानपुर और अच्छा, जो सबसे अच्छा। खास बात है हमारे बुरहानपुर की वो ये है कि बुरहानपुर मुगल काल से काफी प्रसिद्ध रहा है और उसके अलावा अगर मैं मेरी ब्रीफ मैं मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऐसा है कि मेरा एम हुआ है मार्केटिंग में पुणे से इंदिरा कॉलेज से उसके बाद हमारा फैमिली बिजनेस है गोल्ड ज्वेलरी का बुरहानपुर में ही और उसके साथ साथ ज्वेलरी के बिजनेस के साथ साथ अभी मैंने एक खुद का यूनिट चालू किया है जिसके अंदर हम लोग यूटिलाइज करते हैं बनाना को क्योंकि हमारा जो बुरहानपुर क्षेत्र है उसमें लगभग हेक्टेयर तक की सिर्फ आपकी केले की फसल होती है जो बीस हजार हेक्टेयर यानी बहुत बड़ा पैमाना हो जाता है एग्रीकल्चर के हिसाब से तो मेजर क्रॉप जो है वो हमारा बनाना ही है और बनाना से फ्रूट बनाना इज वेल नोन फॉर द फ्रूट इट बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर unaware about the post utilization यूटिलाईजेशन और पोस्ट हार्वेस्टिंग यानी एक बार फल तो मिल जाएगा लेकिन उसके जो तनाव रहेगा उसका क्या करे उसका ज्यादा लोगों को knowledge नहीं है इस पर कुछ संस्थाओं ने उनके हिसाब से तो काम किया हुआ है और मेरी एक छोटी सी कोशिश है जो मैंने बुरहानपुर में चालू की है जिसके अंदर मैं अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहा हूँ मेरे फैक्ट्री के अंदर ताकि जो ज्यादा से ज्यादा जो वेस्ट है उसको मैं यूटिलाइज कर सकूं और आगे फ्यूचर में मैं चाहता हूँ कि जो भी फार्मर्स है मैं उनको एग्रीव प्र बनाना चाहता हूँ क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा बहुत जल्दी हम ये अपेक्षा करें कि हम किसानों को आए दोगुनी कर देंगे उन्हीं के फसल से वो पॉसिबल नहीं है जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहता है किसानों को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए हमें पहले हम हम लोगों को उसके लिए कुछ करना पड़ेगा और वो सबसे अच्छा काम यह है कि उनका जो वेस्ट एम्पल क्वान्टिटी में निकलता है हम उसको कैसे यूटिलाइज करें और उसको समझाएं कि ये चीज आप मत फेंकिए आप इसको इस, नहीं, इस तरीके से यूज कीजिए जी जी तो उसी की मुहिम पे हमारी ये फैक्ट्री हम लोगों ने चालू की है मेहुल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की किस तरह से आप फैक्ट्री शुरू किया और आपके यहाँ मध्य प्रदेश में खेले की बहुत ज्यादा खेती होती है तो उसके जो आप बाई प्रोडक्ट है वो सारी चीजें आप यूज करके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लगभग सात आठ सालों से तो भारी था हु और जब बुरहानपुर आना हो तो हमेशा बाय रोड आता है आता है तो बहुत सारी केले की फसल दिखती है तो मन में हमेशा ये सोचते अच्छा, थे हम केले के, का तो ठीक है लेकिन ये इतनी सारा जो उसका बायो मास निकल रहा है उसका क्या होता होगा आँशेश. जी अवशेष जो उसके निकल रहा है या उसका जो वेस्ट निकल रहा है उसका क्या होता होगा और फिर बुरहानपुर में आने के बाद अपना फैमिली बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया था पर मन में इच्छा थी कि यार पढ़ लिख के आया है और अगर अपनी सोसाइटी के लिए अपन कुछ कर नहीं सके तो मतलब भी नहीं है तो इसीलिए मैंने बहुत सारी चीजों पे काम करना शुरू किया साइमल्टेनियसली और फाइनली कुछ लोगों से मुलाकात हई उन्होंने बताया कि बनाना फाइबर बनाना स्टेम से आप रेशे निकाल सकते हो वो रेशे की एक्सपोर्ट में डिमांड भी है पर धीरे धीरे वो मार्केट तो श्रिंक होते गया कोविड के कारण और दूसरे कारणों से जैसे महंगाई की दर बढ़ रही है तो ये सारे जो स्पेशल कमोडिटी है वो तो उसका मार्केट तो श्रिंक होके गया पर जैसा हम और आप जानते हैं जब कोई चीज की Uh, जब कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके साथ सोल्यूशन भी आ जाता है चैलेंज के साथ अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है तो उसी तरह से चैलेंज के साथ हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि जो उसका जो वेस्ट हम हमारे एंड पे निकाल रहे थे उसके भी हम लोगों ने प्रोडक्ट डेवलप धीरे धीरे धीरे धीरे करना स्टेज बाय स्टेज करना शुरू कर दिया जैसे ये हम लोगों ने एक लिक्विड बनाया है बायो ये ग्रोथ बूस्टर अच्छा ये जो लिक्विड है ये खेतों में हम किसानों को देते हैं उसके अलावा ये इस टाइप की खाद बनाइए हम ये खेतों में किसानों को यूज करने देते हैं और उसके अलावा जैसे अभी जो बहुत कॉमन चीज जो चल रही है आजकल वो ये है कि अभी जैसे आपको और आपको और मुझे पता ही है कि हमारे सभी धर्मों में केले को बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है तो उसको बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है तो केले के जैसे आपको पता ही होगा कि हमारी हर पूजा के अंदर हम लोग केले के तने को रखते हैं सत्यनारायण की कथा हो या कोई भी पूजा हो तो अभी मैंने भी वही सोचा कुछ कुछ दिनों पहले और पढ़ते पढ़ते ये भी समझ में आया कि हम ये केले के तने को क्यों ना उसका प्रोडक्ट डेवलप करें जो पूजा में यूज कर सके सो so उसी के चलते ये हमने झाड़ू बना ली और ये जो झाड़ू बनी है ये आपके वही केले के तने से हम लोगों ने डेवलप किया अब आप समझिए कि जो चीज पहले रोड साइड पे पड़ी रहती थी उसको हमने इस तरीके से डेवलप किया है कि आज वो आपके पूजा के घर में आएंगी लेकिन उसका क्या है उसका साइज जो इतना बड़ा होगा मैंने इतना साइज कर दिया और उसकी यूटिलिटी बना दिया Hmm. उसी तरह से अभी कुछ कुछ प्रोडक्ट के डेवलपमेंट चल रहे हैं जैसे उसी से हम लोगों ने ये दिया बत्ती बना लिया ये फूल बत्ती बना लिया जो इस दिवाली में हमारा प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं उसके साथ होम डेकोर के हिसाब से टी कोस्टर्स जो चाय कप वगैरह रहते हैं ऑफिस के हिसाब से और कुछ प्रोडक्ट्स है जो होम जैसे अभी हम hmm. लोगों के जो लो, मार्केट में बात वगैरह चलती है इंडस्ट्रीज वगैरह से इंटरनेशनल क्लाइंट्स से hmm. सो दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट की प्लास्टिक हमें यूज नहीं करना है तो स्पेसिफिकली मेरी रुचि थोड़ी इनोवेशन में और रिसर्च में ज्यादा है तो मैंने कुछ प्रोडक्ट डेवलप किया जैसे बनाना फाइबर का ये प्रोडक्ट है अभी डेवलप हो रहा है अब इसका फ्यूचर में बनेगा स्क्रबर सो एक्चुअली कैसा है मैं मेरा पर्सनली मानना ऐसा है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा ना तो वो सोल्यूशन उसके साथ लेके आएगा सही बात। तो इसी थॉट प्रोसेस पे ये पूरा धीरे धीरे धीरे धीरे करते ये बिल्ड हो गया अब आज बहुत मैं बहुत गर्व के साथ आपके चैनल पे कह सकता हूँ कि आज मेरे साथ एस एच की महिला भी जुड़ चुकी है और उनका भरण पोषण से मेरे हिसाब से लॉकडाउन के अंदर मैंने एटलीस्ट ये काम हो गया है मेरी फैक्ट्री से कि बहुत सारे परिवार जो है बीस पच्चीस परिवार कम से कम मुझसे जुड़ चुके हैं जी और मेरा अनुमान ऐसा है कि कुछ महीनों के अंदर कुछ सालों के अंदर आप लोगों के सहयोग से लोगों के ये awareness से, ये बहुत बहुत बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा जी जी जी ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपको आइडिया आया और केले की खेती को देखकर फिर बाद में धीरे धीरे उसके ऊपर काम करना शुरू किया आपने जो अवशेष बच जाते हैं उसका क्या उपयोग होता है या क्या उपयोग हो सकता है इस पर चिंतन चला आपका और फिर इसके बाद आपने उससे काफी चीजें जो है बनाना शुरू कर दिया और शुरू शुरू में जो प्लानिंग था कोविड के कारण वो चीजें नहीं हो पाई लेकिन धीरे धीरे अब जब कोविड खत्म हो जाएगा तो चीजें वो भी संभव है और उसके साथ में आपने पूजा में इस्तेमाल करने वाली चीजों को आपने देखा और बहुत सारी अलग अलग प्रोडक्ट्स आएंगे मार्केट में तो नेचुरली जब जरूरत के अनुसार चीजें बनती हैं तो आज की जरूरत के अनुसार लोग जो है वैसे भी नेचुरल प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं तो उन चीजों को लोग यूज़ करेंगे भी क्योंकि आर्टिफिशियल चीजें हमने काफी यूज कर लिया और उससे हमारा नुकसान ही हुआ है तो नेचुरल चीजें जितना हम लोग यूज करेंगे उतना हमें ऐसा कहूँगा की मैं एक तरफ आ, मेरा एक पैर जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड में है और दूसरा प्रोडक्शन में है सो so, प्रोडक्शन में और फील्ड में रहने से बहुत सारी चीजें यह समझ में आती है की सबसे बड़ा चैलेंज है प्रोडक्शन के अंदर हम अगर चाहते हैं किसी वेस्ट को यूटिलाइज करना तो उसके बाय प्रोडक्ट उसकेट करना पड़ा है so, मैं इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज वही है की जो कोई भी इंडस्ट्री की बात करेगी या प्रोडक्शन हाउस की बात करेगी तो वहां पर मशीन की बात आएगी और स्किल सेट की बात आती है तो अभी ऐसा है की स्किल सेट भी आपको ही डेवलप करना है एज एंटरप्रेनियर और भी करना जी, जी, याद किया है और साथ ही साथ हिमालयन प्रदीप शराफ ने भी याद किया है और हिमांशु जैन ने भी याद किया है और पांडुरंग जी हमारे दुबई से प्रोग्राम सुनते हैं हमेशा वो भी याद कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद पांडुरंग जी प्रोग्राम में मैसेज करके याद करने के लिए आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर से हम लोग जोड़ेंगे विक्रांत राय जी को विक्रांत जी एक और छोटा सा गीत सुनाइए इसके बाद फिर मेहुल जी से बातें करते हैं <laughs> जी जी मैं आप लोगों के बीच आज टॉपिक किसान और एग्रीकल्चर की है तो मैं किसान पे एक छोटा सा जी हम किसान हैं हम किसान हैं हैं हैं हम हम किसान हम किसान, हम किसान पैर हो जिनके मिट्टी में दोनों हाथ कुदाल पैर हो जिनके मिट्टी में दोनों हाथ कुदाल गर्मी हो या बारिश हो सब कुछ ही वो सहते हैं पैर हो जिनके मिट्टी में दोनों हाथ कुदाल पर पैर हो जिनके मिट्टी में दोनों हाथ कुदाल पर गर्मी हो या बारिश हो सब कुछ ही वो सहते किसान हैं हम किस हम किसान हैं हम किसान हैं आसमान पर नजर हमेशा सब कुछ ही वो सहते हैं आसमान पर नजर हमेशा सब कुछ ही वो सहते हैं खेतों में हरियाली आए खेतों में हरियाली आए दिन रात लगे रहते हैं दिन रात लगे रहते हैं दिन रात लगे रहते हैं, हैं। क्योंकि हम किसान हैं हम किसान हैं हम किसान हैं हम किसान हैं थैंक यू चलिए अच्छा गीत आपने सुना है विक्रांत जी थैंक यू सो मच हम किसान हैं हम किसान हैं और इस बीच हमारे काफी मैसेजेस जो है लोग कर रहे हैं वो भी प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आपके गाने को और बातों को तो आइए मैन्युफैक्चरिंग की बातें चल रही थी और मैनुफेक्चरिंग का मेन मार्केटिंग होता है तो मार्केट अगर अच्छा आप कवर करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका मैन्युफैक्चरिंग सफल है अगर मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है और मार्केटिंग हो ही नहीं रहा है तो फिर मुश्किल हो जाता है बहुत <laughs> मुश्किल मैं चाहूंगा कि मार्केटिंग के लिए आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं किस तरह से सर, करते हैं थोड़ा सा जी रमेश जी सबसे पहला तो मैं कहना चाहता हूँ की आज के जो जिस हिसाब से कॉम्पिटिशन हो रहा है और कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है काफी हद तक तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में हमें डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है <laughs> और और एक असली एंटरप्रेन्योर वही रहता है वही होता है जो कुछ हटके करे और लोगों को जरूरत उसकी क्रिएट करे और उसका प्रोडक्ट बिके अब आज हम लोगों ने लो आज हम लोगों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वही है कि धीरे धीरे अभी तो हम लोगों ने जैसे अभी तो फिलहाल हमारी शुरुआती है अभी हुँ, हम अगले महीने के अंदर ऐसा प्लान कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट डेवलप करे और जितने भी छोटे छोटे किसान हैं उनको हमें हमें हमारे साथ जोड़ना है ताकि फार्मर एम्पावरमेंट भी हो और प्रोडक्शन कॉस्ट भी हम लोग कम से कम ला सके जी अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली मार्केटिंग में हमें हेल्प हो जाएगा और मार्केटिंग के चैनल्स के लिए हमने ज्यादा से ज्यादा बी चैनल्स हमने प्रेफर किया हुआ है और साइमल्टेनियसली बी हम आ, उसको टारगेट करेंगे स्पेसिफिकली थ्रू रूरल मार्केट जो छोटे छोटे गाँव विलेजेस है वहाँ पे प्रमोट करना किसानों को जो लेडीज वगैरह है उनको सैनिटरी नैपकिन वगैरह जो मूल सुविधा जो होती है जो बेसिक जरूरतें होती है जो वो प्रोडक्ट उस हिसाब से कुछ प्रोडक्ट डेवलप हम करेंगे जिससे हम सोसाइटी को भी सर्व कर सके और हमारे बिजनेस को भी सस्टेनेबल बना सके जी जी आइए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से मार्केट का आज सिचुएशन है कई बार चीजें जो है विशेष हमें क्रिएट करना पड़ता है ये आपने बताया और उसके बाद हम लोग उस चीज को जो है लोगों के बीच में उतार सकते हैं और पहले तो मैन्युफैक्चरिंग भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके पास है मार्केट में जितनी जरूरत है वो चीजें भी आपको टाइम पर अवेलेबल हो सके और दोनों का बैलेंस रखना पड़ेगा तब जाके हम लोग उन चीजों को ठीक से कर पाएंगे तो आई आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे मैन्युफेक्चरिंग करते वक्त हम लोग दूसरे लोगों से भी राय सलाह करते हैं और कई से हमको मोटिवेशन मिलता है मैकेनिज्म मशीन्स और इंडस्ट्री के बारे में तो आपके इस इंडस्ट्री के लिए प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए प्रेरणा स्रोत तो, तो, तो मेरे पापा और मेरे बड़े अंकल रहे हैं ये बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत पहले से और इस बिजनेस के अंदर जितना भी मुझे गाइडेंस डायरेक्शन मिला है शायद मेरे वर्ड्स कम पड़ जाएगा इंस्टीट्यूट को थैंक कहने के लिए पर सबसे पहले मैं केवी के, के बुरहानपुर हॉर्टिकल्चर बुरहानपुर और जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है नेशनल लेवल के भी उन सब में मैं विजिट कर चुका हूँ उनसे गाइडेंस ले चुका हूँ और टेक्निकल असिस्टेंस के लिए बुरहानपुर के अंदर मुझे काफी लोगों ने बहुत एक्सटेंडेड सपोर्ट किया उसमें से कुछ है, मिस्टर है धर्मेंद्र पाटिल करके है जिन्होंने एक्सटेंडेड सपोर्ट किया टेक्निकली और काफी हद हाँ तक उन्होंने मशीन ही, वही है, काम हो या ना हो और पेशेंस रखो जैसे कोविड में भी हम तो कुछ कर नहीं सके बस हम घर में बैठे रहती है बस वही है, आप आपकी मेहनत कंटिन्यू करते रहिए कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे रिजल्ट आई जाएगा जी जी जी प्रयासरत रहना चाहिए हमें और जैसे कि हम लोग एजुकेशन लेते हैं या एग्रीकल्चर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो वहाँ बुरहानपुर में केले के अलावा और क्या प्रोडक्ट होते हैं थोड़ा सा वहाँ का जो मेन मेन चीजें हैं उसके बारे में हमें थोड़ा सा अवगत कराइए अब बुरहानपुर के अंदर जैसे एग्रीकल्चर एक मेन ऑक्यूपेशन है और एग्रीकल्चर की वजह से ही टेक्सटाइल्स वगैरह होता है बुरहानपुर में और उसी के साथ साथ हमारा क्रॉप के अंदर कॉटन बहुत कॉमन है कॉटन एंड शुगर और कॉटन भी कॉमन है शुगर केन भी कॉमन है और कॉटन ज्यादा होने से हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत है जो आपको पता होगा है, तो हैंडलूम है अच्छा, और अच्छा। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए वही था कि जितने भी किसानों से जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मिला हूं उन्होंने मुझे एक ही सवाल पूछा और कहा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है मेहुल जी कि सबसे ज्यादा आपके बनाना का प्रोडक्शन होने के बावजूद उस पर लेकिन कॉटन का कम होने के बावजूद बनाना से रिलेटेड अच्छा। तो ज्यादा क्यों नहीं है इसीलिए इस चीज पे जोर भी दिया लोगों ने और टाइम टू टाइम रिसर्च की हेल्प लेते गए थोड़ा रिसर्च का मेरा बैकग्राउंड था कुछ फ्रेंड्स वगैरह से बात होती गई तो उस हिसाब से हम लोग एक्सप्लोर करते गए जी जी। जी। और बनाना के इस और क्या-क्या चीजें बनने फ्यूचर संभावना है? संभावना और दूसरा अगर प्रोडक्ट की बात करे तो अभी जैसे हमने आपको ये झाड़ू के बारे में बताया उसके अलावा इसके हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट जो काफी ज्यादा खूबसूरत भी है और यूटिलिटी प्रोडक्ट है सारे के सारा उसके अलावा ये पॉट जो आजकल गार्डन के अंदर हम लोग यूज करते हैं तो इस तरीके के पॉट्स हैं और अभी जो है अभी हम लोगों का वैसे ही है कि कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाना है जैसे बेसिकली क्या होता है हम लोग जो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं अब जैसे आपने मुझे कहा था आपके और मेरी जो गल बात हुई थी कि अंदर इसको आपको बताना है कि आप लोगों को इससे क्या प्रेरणा ले सकें तो एक छोटा सा मैं मैसेज देना चाहूँगा प्रेरणा का ऐसा है के प्रॉपर्टीज अगर टेक्निकली अगर मैं बिजनेस के परस्पेक्टिव से बात करूं या जो भी आप मुझे श्रोता आपके सुन रहे हो उनके लिए मैसेज यही है कि जितने भी ज्यादा लोग हैं वो इस चीज पे कंसंट्रेट करें कि मेरे प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है हम्म हम्म हम्म और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए वो लोग अपने क्या बोलते प्रोडक्ट को डेवलप करे तो वो वहा पे एंटरप्रीनोर जीत सकता जी जी जैसे जी मुझे लोगों ने प्रता है फिलहाल तो मैंने ये स्क्रबर है स्क्रबर तो आपका जैसे ही आप डिश वॉश बार डालोगे लिक्विड तो आपका जो सादा वाला जो है स्क्रबर उससे काफी ज्यादा ये सर्विस और ड्यूरेबिलिटी दे, दे देगा सो द पॉइंट इज के आपका प्रोडक्ट जो है उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ का यानी प्रॉपर्टी का रोल कितना इम्पोर्टेंट है hmm. so हम्म। तो इट है hmm. हम लोग जो है, हमारा जो एक्सपोर्ट के लिए जो प्रोडक्ट ज्यादा है उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट जो है वो आजकल आपके जो एंकर वगैरा शिप पे होते हैं बड़े बड़े एंकर hmm. तो वो एंकर भी हमारे बनाना फाइबर से बन जाता सो so ये आपका hmm. जो बनाना फाइबर है बेसिकली इसको मैं कहता हूँ कलपत्रु यानी कि आपको आप जो इससे चाहोगे आप वो उससे बना लोगे पर थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा तो अभी फाइनली अभी हम लोग धीरे धीरे ब्रांडिंग ब्रांड बनाए गए हमारे कंपनी का उसके बाद धीरे धीरे लॉन्च करेंगे पर कुछ प्रोडक्ट हम लोगों ने रखी है की जैसे जैसे अभी दिवाली पास में आ रही है तो उसको भी हम लोग धीरे धीरे धीरे धीरे प्रोमोट कर रहे हैं हमारे लेवल पे जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया प्रोडक्ट के बारे में और संभावनाएं आपने बताया कि जितना आप चाहे वो चीजें बना सकते हैं आपको सोचना होगा और बस थोड़ा सा रिसर्च जो है अनुसंधान का कार्य जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है जितना आप अनुसंधान करेंगे उतना आपको नए प्रोडक्ट भी आप बना सकते हैं और इसकी संभावनाएं काफी ज्यादा है और जब आपने आपने। से जो अवशेष वो निश्चित तौर पर उसमे किसानों का तो बेनिफिट होगा ही और साथ ही साथ एनवायरमेंट को भी लाभ मिलेगा कचरा जमा नहीं होगा और वेस्ट को बेस्ट बनाने का जो श्रेय है वो आपको ही जाएगा मेरे ये जो मुहिम है उसी के साथ जुड़ी है आपकी एक यूनिवर्सिटी जामनेर की नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी मुझसे जुड़ी है श्रीकरण नरेंद्र सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी मुझसे इस काम के लिए जुड़ी है और हम लोग साथ में ही कुछ प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं और इसमें हम लोग साथ में काम भी कर रहे हैं जी जी जी तो ये मेरे लिए गर्व की बात है मैं मैं आपसे जुड़ने से पहले ऑलरेडी राजस्थान से जुड़ चुका हूँ चलिए स्वागत है आपका राजस्थान में और अच्छा लगा आप यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। तो यूनिवर्सिटी से काफी कुछ बेनिफिट मिलता ही है मार्केटिंग भी हो जाता है और बच्चों को नॉलेज भी मिल जाता है और उनको कुछ करने का एक नया जो प्रेजेंटेशन करने का भी मौका मिल जाता है अपने प्रोडक्ट में तो चलिए अच्छी बात है और आइये आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं विक्रांत जी आपके लिए खास मैसेज आया है मनोहर जी लिखते हैं गजल हो जाए <laughs> जी जी, जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल तो गजल में मैं एक जगजीत सिंह जी का गजल आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खेलेंगे तो जी, जी, जी। स्वागत स्वागत आओगे तुम मौसारेना आओगे जब तुम मसार अंगना फूल खिलेंगे आओगे जब तुम मसार अंगना फूल खिलेंगे बरसे गर से के दो दिल ऐसे मिलेंगे आओगे जब तुम अंगरा फूल खिलेंगे आओगे जब तुम सारा जना फूल खिलेंगे नैना तेरे कज नारे हैं नैनों पे हम दिल हारे हैं अनजानी ही तेरे नैनों से वादे किए कई सारे हैं ओ सासों की ले मधम चले तो तू कहे बरसे गर से गज सावन झूब झूब के दो दिल ऐसे मिलेंगे आओगे जब तुम सार आओगे जब तुम सार फूल खिलेंगे बरसा सावन पर से झूम झूम के दूध ऐसे मिलेंगे आओगे जब तुम वो अंगना फूल खिलेंगे अंगना फूल खिलेंगे थैंक यू <laughs> विक्रांत जी बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छा आपने गजल सुनाया है और मनोहर जी ने याद करके आपको बहुत खूब लिख के भेजा है और काफी हमारे दोस्त जो है मेरे कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के भेजा है यू आर डूंग गुड जॉब करके लिख के भेजा है कहते हैं तू रख यकीन बस अपने इरादों पर तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी ना <laughs> तो आई आगे बढ़ते जिनके हौसले बुलंद होते हैं उनके लिए कामयाबी भी बहुत जल्दी हासिल हो जाती हैं कामयाबी उनके कदम चूमती है तो मेहुल जी मैं चाहूंगा कि अभी जिस तरह से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं चैलेंजेस की हमने बातें की और जहां तक फाइनेंस की बात होती है ये एक बड़ा मुद्दा आ जाता है तो उसमें कैसे आप फाइनेंस को क्रिएट करते हैं या क्या उसके सिस्टम है थोड़ा सा हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सोचेंगे की फाइनेंस कहा से मिलेगा कई बार होता है कि कंपनी स्टार्ट करना हो तो फाइनेंस एक बड़ा मुद्दा होता है जी फिनेंस uh, का ऐसा है की बहुत सारे स्कीम्स होती है जिसके अंदर आज एजुकेटेड अनएजुकेटेड फार्मर यानी ये नहीं देखा जाता कि आप कौन से बैकग्राउंड से हो पर आपको फिनेंस की मदद की जाती है अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा हो तो उसके लिए बहुत सारी एजेंसीज़ है जो आपको फंड देती है जैसे बैंक तो हो चुकी उसके बाद बहुत सारी स्कीम्स रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट की और उसके अलावा जैसा मैंने आपको कहा था कि हमारा कोलेबरेशन हुआ यानी हम लोग जो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ तो वो हम लोगो ने एक स्कीम के तहत किया हुआ है जैसे पीएम एम अच्छा। स्कीम प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना तो ये जितने भी सारे जैसे जो प्रोजेक्ट रहता है जो इनोवेटिव रहता है सो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी उसको अप्रिशिएट करती है अच्छा अच्छा अगर किसी के पास भी अच्छा कोई प्रोजेक्ट होता है सो so से गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसके अंदर मेरी एलिजिबिलिटी है तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से हमें फंड आराम से मिल सकता है कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो टाइम बाउंड होता है जैसे लोन टाइम बाउंड रहता है जो हमें स्पेसिफिक टाइम में चुकाना पड़ता है और हुँ. दूसरे कैटेगरी ग्रैंड्स की जो काफी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट well तो अंदर फार्मेयर हो तो आपको प्रोजेक्ट आपके सेंशन हो जाता है और आपको उसके अंदर काफी अच्छे अमाउंट में मिल जाते है गवर्नमेंट की तरफ से एज ए ग्रांट जो लम्बे वापस नहीं करना होता है और वो हम एक सपोर्ट सपोर्ट मिल मिल जाता जाता। है, एक सिस्टम हमें अच्छा, so अच्छा। ये ऐसे तो ये कुछ इस तरीके से होता है ये सारी चीजें जी जी चलिए मेहुल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप किस तरह से काम कर सकते हैं प्रोडक्ट इनोविटी हो फार्मर वेलफेयर वाली बात हो और सोसाइटी में कोई अच्छी अच्छी चीजें हो उसके माध्यम से एनवायरमेंट फ्रेंडली हो तो निश्चित तौर पे आपको सरकार भी सपोर्ट करती है और आपको उसके ऊपर अच्छी तरह से खरा भी उतरना है क्योंकि कई बार चीजें जो है हम लोग जिस सोच से चलते हैं कभी कभी वो चीजें नहीं होती है तो फिर मुश्किल जी।, जी।, जी तो इसीलिए जरूरी है कि आपको जब भी कोई प्रोडक्ट के बारे में आप सोचते हैं तो मैन्युफेक्चरिंग के बारे में बिल्कुल सोचिए बिल्कुल इस फील्ड में आ सकते हैं लेकिन वही है कि आपको उन चीजों को ठीक से समझना होगा तो मेहम जी मैं एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि फार्मर्स की बात हम लोग करते हैं तो वहाँ अभी बुरानपुर ऐसी है जैसे नेचुरल कलामिटीज हो जाती है जैसे कभी ज्यादा आंधी आ जाना ज्यादा बारिश आ जाना तो ये सारी चीजों से फार्मर साल में एक या दो बार तो परेशान होता ही है और उसी के कारण उसकी फसलों का काफी बड़े पैमाने पे नुकसान भी हो जाता और अभी हमारे वहाँ जैसे बेसिकली जो भी एग्रीकल्चर में काफी टाइम से है और फार्मर्स है वो लोग बहुत अवेयर है आज के टाइम में मैं कहूँगा तो वो लोग एक क्रॉप पे डिपेंड नहीं रहते साइमल्टेनियसली दो क्रॉप करते ताकि अगर एक क्रॉप का नुकसान हो तो शायद उनके दूसरा क्रॉप है जिसपे वो डिपेंड हो सके सो तो ये क्रॉप रोटेशन वगैरह पे भी हमारे किसान ध्यान दे रहे है और उसी के साथ साथ काफी सारे गवर्नमेंट एजेंसीज जो है केवी फिर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर ये सारे टाइम टू तो टाइम प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है जिससे काफी एग्रीकल्चर फार्मर्स जो है वो काफी अवेयर हो सके और एग्रीकल्चर का प्लान उस हिसाब से कर सके सो so, मैं यही कहूँगा कि अभी धीरे धीरे फार्मर्स जागरूक हो रहे हैं पर बहुत दुख होता है जब ये देखते हैं कि फार्मर्स का नुकसान काफी बड़ी मात्रा में हो जाता है और उसी के साथ दुख इस बात का भी होता है कि फार्मर्स जो है कभी कभी केमिकल का भी उपयोग कर लेता है कभी ज्यादा मात्रा में तो कभी किस मात्रा में और दूसरे तरीके से तो उससे उनकी फसल को भी नुकसान हो जाता है फिर कीट फिर जो दूसरे पेस्टिसाइड यूज करना पड़ता है उसके ऑप्शन नहीं रहता है तो तो मेरे पूरी यही हमेशा कोशिश रहती है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुझसे एंगेज करूँ मेरे फैक्ट्री से एंगेज करूँ करू, ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा ये चीज़ समझ सके और वो खुद ही ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ सके ताकि जो हमें खेती हो वो ज्यादा से ज्यादा हम ऑर्गेनिक बना सकें जो ये अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से उनका सिचुएशन है वहीं की कुदरत का जो सिचुएशन कब बारिश बहुत आ जाता है कभी नहीं होता है तो इस वजह से उनको नुकसान जेल करना पड़ता है लेकिन फिर भी आज के समय में जो सरकार की तरफ से कहो या फिर कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिससे हम लोग अपने आप को अपडेट कर लेते हैं लेकिन फिर भी जरूरत है कि फार्मर को एक नए आइडियाज के बारे में इनोवेशन के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए और मेहुल जी एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे रिसर्च के साइड से आप हर बात को सोचते हैं क्योंकि आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए अनुसंधान से जुड़े हुए हैं तो मैं चाहूंगा कि किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कौन सी कौन सी चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना है कैसे वो अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं उनका जो वर्तमान समय को तो आप देख ही रहे हैं। उनका जो सिस्टम है खेती का अगर एक जगह केला हो रहा है तो बहुत सारे लोग केले के पीछे पड़ जाएंगे फिर वही लगाते हैं तो वन प्रोडक्ट के पीछे चलते हैं तो क्या उनको कैसे सोचना चाहिए थोड़ा सा उनके लिए क्या आप सोचते हैं अगर आप किसान होते हैं तो क्या सोचते हैं और कैसे अपना लाइवलीवुड बढ़ाते हैं या अपना इनकम कैसे जनरेट करते हैं बड़ा कैसे करते हैं सर सबसे इम्पोर्टेंट uh, पॉइंट यही है कि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं जैसे हम जो है गुजराती है बाई तो हम लोगों को बचपन से हमारे फैमिली में सिखाया जाता है भैया अगर कोई भी चीज है तो उसको डायरेक्ट मत फेंक ले सोच ले पहले फेंकने से पहले कि वो तेरे कुछ काम में आ सकती है मुझे लगता है वो एक ही बेसिक, बेसिक पॉइंट है हम जब भी सोचते हैं कि किसान की आमदनी बढ़ानी है या कुछ करना है कैसे किसान को फायदा पहुंचा है तो किसानों को सबसे पहले यही देखना चाहिए कि जो उसके बाई प्रोडक्ट है बहुत ये देखिए हमें और आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स नहीं होती है हम उसे हमारी सोच हमें हम उसको कॉम्प्लेक्स बना देता है जैसे छोटी छोटी मशीन बन जाए या किसान को अगर प्रॉब्लम हो तो ये आपके रिसर्च सेंटर्स जो होता है वहां पर विजिट करें और उनसे अपना प्रॉब्लम शेयर करें तो हो सकता है कि बीस पच्चीस हजार पंद्रह हजार ऐसी छोटी छोटी बन जाए जिसको वो अपने एंड पे बना भी ले और उसका प्रोड्यूस उसको फेंकना भी ना पड़े और वो उसको खुद ही यूटिलाईज कर ले जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट है आज की डेट में हम लोग जो है हमारा एक ही मोटिव है तेरा तुझको अर्पण दिस सिंपली कि हम किसान से जो उसका स्टेम्प ले रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं एक समझे है हम हमारे मैं आपको मेरे कंपनी का एक एग्जाम्पल दू तो हम उसके स्टेम्स को ला रहे है उसको साफ कर रहे है उसको मशीन मशीन के द्वारा प्रोसेस कर रहे हैं फिर उसके बाद लेबर लगा रहे हैं और उसके बाद कुछ कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो एट द एंड ऑफ द डे वापस फार्म में ही जाने वाला जैसे ये लिक्विड जो है ये आपके इस से निकला हुआ है लेकिन हमने इसको बाद में दो दिन प्रोसेस किए हुए हमारे एंड पे जिससे इसको ज्यादा से ज्यादा एमरेज किया हुआ है हमने। मैं वही कहता हूँ कि कोई भी चीज एकदम से फेंकने लायक नहीं होती अगर हम उसे सोचे थोड़े दिन की यार ये बरसों से अपन फेंक रहे हम इसको कोई ऐसे नहीं कुछ दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं उसके लिए हम किसी की मदद ले कोई टेक्निकल आदमी की नॉन टेक्निकल आदमी की किसी के अनुभव का इस्तेमाल करे तो मुझे ऐसा लगता है किसान के पास बहुत कुछ है जो वो खुद ही यूज कर सकता है उसके फील्ड में और वापस वो उसका खुद का सेविंग्स भी कर सकता है महंगे फर्टिलाइजर ना लाते हुए खुद का ही फर्टिलाइजर बना ले जिससे एट द सेम टाइम कॉस्ट सेविंग भी हो जाएगी और किसानों को मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में कहा था किसानों को हमें एग्री बनाना है फार्मर्स कब तक फार्मर्स बने रह गए फार्मर्स अगर एग्रीप्रीमियर अगर बनेंगे तो मैं समझता हूँ नेचुरल तो वो खुद समर्थ हो जाए तो चलता रहेगा कि उससे फ्रूट लेके जाएगा जैसा आपने कहा आपने बहुत सही कहा कि अगर एक फार्मर को लाभ होता है तो उसके पीछे दस फार्मर आ जाते है केली लगाने के लिए या दूसरी कोई फसल लगाने के लिए तो मैं एक ही चीज जोर से कहना चाहता हूँ कि कब तक हम क्रॉप के पीछे एक ही तरीके से ये फार्मिंग चलती रहेगी जब तक हम एम्पावर नहीं करेंगे कि किसानों को कि वो हम नहीं चाहते कि हर हर छोटी छोटी फैक्ट्री लग जाए पर हम ये चाहते हैं कि छोटी छोटी मशीन जो लग जाए जिससे फार्मर कुछ थोड़ा बहुत उसको यूज कर सके उसके स्टेम वेस्ट को किसी भी तरीके से यूज कर सके ताकि वो उसी के काम में आ जाए या तो फिर वो सेलेबल प्रोडक्ट बना ले जैसे अगर खाद अगर निकल जाए जैसे स्टेम का अगर खाद बना ले तो वो कुछ के काम में आ जाएगी जी जी। तो एक तरीके से छोटे छोटे काम जो है अगर वो खुद ही करेगा तो वो उसको ही फायदा पहुंचाएगा और मुझे लगता है काफी हद तक किसान उसकी आमदनी बढ़ा सकता है ये सब छोटे छोटे अगर कर उपाय करे थे जी जी uh, मेहुल जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे किसान भाई अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छा मोटिवेशन है कि आप कोई भी चीज फेंकने से पहले तो उसके बारे में सोचिए और उसके बाद उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं ये आपका थिंकिंग होना चाहिए दूसरा कोई एक व्यक्ति अगर एक से फायदा ले रहा है तो आप उसी के चक्कर में ना रहे आप कुछ यूनिक सोचिए कुछ और सोचिए आपके उस फसल से आपको भी अच्छा मुनाफा हो और आपको कॉपी करे ऐसे वो चीजें करे थोड़ा सा अनुसंधानिक बनिए आप और जैसे से जी के शब्द थे कि बने यानी एक बिजनेसमैन बने खेती का किसान कब तक रहेंगे आप है ना तो वो थोड़ा सा मेंटेलिटी आपका माइंड चेंज करना पड़ेगा हो सकता है कि आप अच्छा कमा भी रहे हैं लेकिन वो सारी चीजें जो है वापस यूटिलाइज हो जाती हैं और आप सेम चीजें हमेशा आपको रिपीट करना पड़ता है आपकी जो है सेविंग्स कम हो रहे हैं और बहुत सारी जगह पे महाराष्ट्र में ये बड़ी दिक्कत हो रही है कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं किसान लोग तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं फिर से सोचने के लिए मजबूर करते हैं तो वो चीजें हमारे साथ न हो और इसके लिए हमें जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ के महुल जैसे लोगों से मिलकर आप उनसे अगर आपके आइडियाज नहीं है आपके पास कोई बात नहीं जिनके पास आइडियाज हैं उनसे बात करके देख लीजिए और एक चीज करने के लिए आपको दस लोगों से जरूर बा, मिलके बात करना है और जितना जैसे स्वामी विवेकानंद का कहना है कि प्रश्न करते जाओ करते जाओ करते जाओ उत्तर मिलेगा तो अपने आप से भी करिए दूसरों से भी करिए तो जवाब कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा जिस प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं है वो दस लोगों को पूछिए अपने आप ही वो उत्तर मिल जाएगा आपके और फिर आप काम कर सकते हैं तो तौर पे जब प्रॉब्लम्स को आप रेस करेंगे पूछना शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होना शुरू होगा सिर्फ बैठे रहने से प्रॉब्लम को फोकस करके बैठने से प्रॉब्लम बढ़ेगी मुश्किलें बढ़ेगी इसलिए थोड़ा सा खुलना है थोड़ा सा आगे बढ़ना है मेहुल जी जिस तरह से यूनिक आइडिया को लेकर उन्होंने उसके ऊपर सोचा ताकि वो कुछ कर सके और जब उन्होंने सोचा की केले का अवशेष का क्या किया जाए बहुत पैमाने पर यह अवशेष मिल रहे हैं तो जब उनका सोच चला उस पर फिर उन्होंने रिसर्च किया और फिर उनके पास आइडियाज आ गए की इससे बहुत सारी चीजें बन सकती है इसमें से फाइबर निकल सकता है और ये काम आता है तो उन्होंने उसके ऊपर काम किया तो हमें भी ऐसे सोच जो है डेवलप करना पड़ेगा तब जाके वो चीजें आपके हाथ लग सकती हैं तो आपको जैसे महाराष्ट्र का एक स्लोगन है तू आए हाँ तुझा जीवनाशा शिल्पकार यानी आप अपने जीवन के खुद ही एक शिल्पकार हैं अच्छी तरह से आप बनाएंगे अपने आप को उतना आप निखारेंगे तो जीवन में हमें कोई बना के दे ये आश न रखते हुए हम खुद बने और अपने आप को बनाएं और दूसरे के सामने एग्जाम्पल बने ये आपकी जरूरत है आज का समय का नीड है तो मेहुल जी इसी पद पर चल रहे हैं तो मेहुल जी को आप कॉपी कर सकते हैं बस शर्त यही है कि <laughs> उनके कॉम्पिटिटर <competitor> ना बने <laughs> <laughs> तो क्या होता है कि कई बार हम लोग चीजें कॉपी करना आसान हो जाता है लेकिन आप कुछ नया लिखो तो वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मना एक आपके शहर में दो तीन चीजें अगर लोगों को मिल जाती है तो आपका शहर का आपके गांव का नाम होता है और वहां से मार्केटिंग ज्यादा मिलेगी आपको वहाँ पचास गांव के लोग आएंगे अगर एक ही चीज आप लेंगे और वो चीज किसी कम कम समुदाय को यूज करना पड़ता है तो वो उतने ही लोग आपके पास आएंगे अगर तीन चार वेरायटी आप देते हैं तो ज्यादा लोगों को आप आकर्षित कर सकते हैं तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो आइए मेहुल जी मैं कहूंगा की इन फ्यूचर किस तरह से आप देखते हैं आपके शहर को जहाँ पर सुगर फैक्ट्री है लेकिन बनाने के अवशेष को लेकर या बनाने के लिए कुछ नहीं है तो आप क्या करना चाहेंगे जैसे आप छोटा इनिशिएटिव तो कर ही चुके हैं और आने वाले समय में और क्या संभावनाएं आप देखते हैं केले के इस अवशेष के साथ जुड़े हुए या खेती करने वाले हमारे जो केले की खेती करने वाले फार्मर्स के लिए रमेश जी मैं तो बस यही कहूंगा की ये तो आगा ये तो मतलब और अंकल है संजय अंकल और मेरे एक और अंकल है प्रदीप अंकल ये दोनों मुझे हमेशा एक ही चीज से हमेशा कहता है कि जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं और देख रहे हैं उसको तू तो दस गुना बड़ा करके देख हंड्रेड परसेंट हो जाएगी और आज मैं वही चीज पे कायम हूँ मैं मेरा फ्यूचर प्लान जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एफ क्रिएट करना फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जिससे बहुत सारे किसानों को मैं मेरे साथ जोड़ सकू ताकि जैसे केले ग्रुप होते हैं जहां पे केला बिकता है वैसे क्यों ना मैं एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाऊं जिसके अंदर मैं खरीदूं खरीदूं खरीदू क्या मैं उन लोगों को इतना सक्षम बना दूं कि वो मुझे उसके बाई प्रोडक्ट्स का मैन्युफेक्चरिंग करूँ और मार्केटिंग करूँ कहना है अगर किसान चाहे तो वो खुद ही इतना एम्पावर हो जाए कि वो उसकी एंड पे उसके डिसीजन ले ले लॉस भी हो तो वो लॉस को खुद ही कवर करे इतना मैं सक्षम बनाना चाहता हूँ और मेरा मुझे लगता है एक ही गुरु मंत्र जो है मेरे फ्यूचर के लिए और जो कोविड की कंडीशन है वो सबको देखते हुए एक ही गुरु मंत्रा है कि जब तक मैं इस तरीके नहीं। का मैं इको सिस्टम पूरा क्रिएट करना चाहता हूँ जिससे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यानी वापस पहला किसान और वापस किसान उसको सबको मैं बेनिफिट देते हुए किसान से लेके उसके परिवार को परिवार के साथ आप अगर बैठे हो राजस्थान में तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे सारे प्रोडक्ट आपके भी घर तक पहुंचे और ऑर्गेनिक हो मेरे सारे प्रोडक्ट आप तक पहुँचे और सारे ऑर्गेनिक हो तो आप भी जब लो तब तो आपको भी सोचना ना पड़े दोबारा से कि यार ये लू प्लास्टिक का है नहीं लू तो मेरा मुहिम यही है कि मैं मेरे प्रोडक्ट्स को हंड्रेड नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहता हूँ और उसके लिए साथ ही साथ मैं मेरा जो पार्टनर रहेगा वो मेरे सारे के सारे एक पार्टनर तो नहीं रहेगे पर मेरे दस हजार पार्टनर रहेंगे वो दस हजार किसान ही रहेंगे मेरे पार्टनर फ्यूचर के हिसाब से जो मेरी पूरी मदद करेगा मेरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए मेहून जी बहुत ही अच्छा आपने बताया मुझे लगता है कि ये सब चीजें जो है कहीं कही ना कहीं किसान शुरू होगा और किसान से ही खत्म होगा वो एक साइकिल आप बनाना चाहते हैं और सभी को जो है जो भी इससे जुड़ेंगे उन सभी को भी लाभ मिलेगा और नेचुरल प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए लोगों तक जो भी कस्टमर हो कंज्यूमर होगा उनको प्रोडक्ट मिलेगा तो नेचुरल प्रोडक्ट मिलेगा और इको फ्रेंडली चीजें मिलेगी ये एक अच्छी बात है और मुझे लगता है कि यही आज की जरूरत है और नेचर के लिए भी बहुत जरूरी है और हम लोग चाहते भी हैं कि इको फ्रेंडली चीजें प्लास्टिक खत्म हो जाए और आर्टिफिशियल चीजें खत्म हो जाए जिससे हमारा जीवन समृद्ध हो सशक्त हो मजबूत हो और हेल्दी हो तो वही आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा कि अब वक्त हो गया है जाने का तो इजाजत के पहले मैं फिर से आप सभी को विक्रांत जी से जोड़ना चाहूंगा एक सुंदर सा गीत हो जाए मेहुल जी के लिए जी बिल्कुल जी मैं एक सॉन्ग आप लोगों के बीच मेरे देश की धरती एक मुखड़ा और एक अंतरा आप लोगों के बीच रखता हूँ स्वागत जी स्वागत मेहुल जी का पसंदीदा गीत आपने ले लिया <laughs> मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती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 बैलों के गले में जब घुघरु बैलों के गले में जब घुघरू जीने का राग सुनाते हैं बैलों के गले में जब घुघरू जीने का राग सुनाते हैं सब दोस्त दूर हो जाता है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 मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती थैंक यू धन्यवाद शुक्रिया विक्रांत जी बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया थैंक यू थैंक यू विक्रांत भाई चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जैसे कि आप सभी ने मैसेज करके याद किया अलग अलग अपने व्यूज आपने बताया और विक्रांत जी के लिए भी खुशखबरी कि उनका आवाज आपको पसंद आया आप सभी को और साथ ही साथ मेहुल जी जिस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं काम कर रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में बताया उन्होंने तो आप सभी को भी पसंद आया है आपने सभी ने मेहुल जी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं की है वेल डन गुड जॉब आप कर रहे हैं और इसी तरह आगे बढ़े ऐसी शुभकामना आपकी दिली दिवाएं दी है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेहुल जी आपको थैंक यू सो मच और हम चाहेंगे कि समय समय पर आप हमें भी याद करें <laughs> और सेवा का मौका दे आप सुन रहे हैं तालियां उनके भविष्य के लिए, लिए शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं और वो इसी तरह तरक्की को पाए और विक्रांत जी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं आदे के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी जय हिंद जय भारत ओम